राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है उमंग श्रृंखला के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कार्यक्रम पहिए का सफर रे रनद इन जानवरों के बस का नहीं है इतना सामान खींचना आज फिर जल्दी पड़ाव डालना होगा यहां से करीब 12 रोज का सफर बाकी बचता है अब देखो कितना सामान ठीक ठाक पहुंचता है वहां तक ओ रनद ए रनद सुन वह सामने जो छोटी सी पाड़ी है ओई ठीक रहेगी आज रात महीं डेरा डालते हैं ठीक है सालका हूँ हूँ हूँ चलो चलो चलो चलो चलो बाड़ी के लिए अब यह अब बच्चो यह बात है आज से करीब साढ़े पाँच हजार साल पहले की और प्राचीन मिसुपुटामिया यानि आज के इराख की ये वो वक्त था जब सामान ढोने के लिए स्लेज यानि फिसलने वाली गाड़ी का इस्तिमाल होता था पहिये का आविष्कार नहीं हुआ था लकड़ी से बने स्लेज को कुत्ते खींचते थे सो गया क्या एरनात एरनात हम आ चल कुछ देर आग के सामने बैठते हैं मद सो जाओ सारुका सुबह जल्दी निकलना है आ आ ठीक है तुम लोग सो जाओ मैं अभी आई Ithna que púchou mat. Ager heart me he sámán nai bica to pher vaapas lane ka chan-chat. Oh. M'ai to thug gaya ho, bàr bàr yai sab kerté-kerté. Oh. Léquin or kuch khar bhi कोई और तरीका ही नहीं थोड़ी ही देर बाद लकडी के जिस कुंदे पर सालका बैठा था वो हिलने डुलने लगा अरे भरा ये लकडी का कुंदा क्यों मचल रहा है ले गरेब बैठने भी देगा या नहीं लगता है ठीक से टिका नहीं है अब ठीक लेकिन इसके हिलने से एक बात तो समझ में आई और फिर यह कि यह आराम से लुढ़क भी सकता है हां आगे जा सकता है हम्म यह ऐसे ऐसे लुढ़क सकता है आगे भी जा सकता है हां चलो सोते हैं फिर सोचेंगे इस सुबह-सुबह किस काम में लग गए रात तुम सोए भी देर से थे अरे कुछ नहीं बस यूं साल का उस लकड़ी को हिलाने डुलाने और दूसरे प्रयोगों में लगा था अचानक उसे ठोकर लगती है और वो पल्टियां खाते हुए उस छोटी सी पहाड़ी से नीचे आ गिरता है अरे क्या हुआ अरे साल्टा नहीं कल रात से तू उसी के कुंदे के पीछे पड़ा है उसी चक्कर में गिरे भी हो अरे कुछ नहीं हुआ बस जरा सी ठोकर लगी थी और मैं लडकर यहां तक आ पहुंचा अरे सब ठीक है चलो चलो चलो चलो चलो भाई चलो ये सामान पकड़ो सामान चलो सब ठीक है ठीक है चलो चलो ये तो ये तो गजब हो गया मैं वो वहां से यहां एक झटके में आ गया कहीं नहीं चला गया कहीं मेरे गोल-गोल पलटियां खाने से तो ऐसा नहीं हुआ अरे नहीं उससे कैसे ढलान भी तो खूब है लेकिन अगर मैं वहां से पैदल उतरूं तो तो ज्यादा वक्त लगेगा हां ये तो ठीक है i mean, this is what happened... ...that if I'm going to get rid of the bulls of the bulls of the bulls... ...then it will also fall down. Yes. I'll see यह तो समतल जमीन पर ही सरपट दौड़ रहा है हां इसका मतलब इसका मतलब गोलाकार की चीज अपने आप चलेगी हां लगता है अब हमारी मुश्किल दूर हो जाएगी हां हा, हा, इसे काट कर इसे काट कर अगर गोला बनाया जाए और और फिर उस पर सामान ढोया जाए तो हां ये ठीक रहेगा यही ठीक रहेगा बिल्कुल ठीक रहेगा ऐसा ही ठीक रहेगा हां ऐसा ही ठीक रहेगा बच्चों बस ऐसे ही हुआ होगा पहिए का आविष्कार हां इस कहानी के पात्र काल्पनिक थे क्योंकि पहिए का आविष्कार करने वाले का नाम आज भी किसी को नहीं पता बच्चों आगे चलकर पहिए के आकार प्रकार में कई परिवर्तन हुए स्लेच के नीचे लकड़ी के गोल-गोल चक्के लगाने के बाद ही इसे पहिये की शक्ल दी गई, फिर बीच में छेद करके दो पहियों को जोड़ा गया होगा, और यही उसकी धुरी कहलाई, लेकिन इसे खीचने का काम जानवर ही करते रहे, चाहे बैल-गाड़ी हो या रत, बाद में पहियों में धातु में जड़ी जाने लगी जिससे यह और मजबूत बन पड़े कुएं से पानी निकालने से लेकर कल कारखानों में भी इनका खूब इस्तेमाल होने लगा यहां तक कि कुम्हार ने अपनी चाक भी इसी से बनाई फिर पहिये को हल्का आसानी से घूमने वाला और ज्यादा से ज्यादा वजन ढोने लायक बनाने के लिए कई प्रयोग शुरू हुए और इसी से जुड़ी है 1888 में ब्रिटेन में हुई एक घटना जिससे पहियों की दुनिया में क्रांति आ गई और इस क्रांति को लाने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन बोएट डनलब स्टॉप ओहो तुम फिर आ गए अपनी साइकिल से मेरा गार्डन खराब करने पापा माफ कीजिए मैं क्या करूं पापा मेरी साइकिल ऐसी है पापा कुछ तो करो कुछ ऐसा करो पापा जिससे खूब तेज भागे और आपका बगीचा भी खराब ना हो अच्छा ठीक है आप तुम जाओ और और पापा मेरे स्कूल में साइकिल रेस होने वाली है अब तो आपको कुछ करना ही होगा ओके okay, ओके okay, कुछ सोचता हूं आप थम जाओ ओके okay, पापा हां oh. ठीक ही तो कह रहा था इतने बसते पहिए से भला साइकिल क्या भागेगी होता है कल के पाइप को हल्का होना चाहिए क्यों ना पैसे पर मैं पाइप चढ़ा दूं अरे वही पाइप जिससे मैं पौधों में पानी पानी भरा रहने दो पर इसे लखौ का कैसे इस पानी की जगह आकर किसी तरह हवा फट दो तो ओह लेकिन एक जोर भी तो लगाना पड़ेगा ताकि हवा निकले नहीं अगर इस रबर के पाइप में हवा रही तो साइकल चलते वक्त हलकी हो जाएगी चटके भी नहीं लगेंगे और जिससे ये तेज भागेगी ठीक है ऐसा ही करता हूँ येस ऐसा ही करता हूँ देखो तो सही जॉनी की साइकिल के पहिये पर रबर चढ़ा है हां तभी तो इसने रेस जीत ली साइकिल अब और तेज भागती होगी पता है उसके पापा ने बनाकर दी है चलो चलो उसी से पूछते हैं कैसे बनाया इसे हां हां चलो चलो बच्चों <laughs> अपने बेटे की साइकिल पर रबर चढ़ाने वाले थे जॉन बॉयड डनलप इन्होंने ट्यूब लगे पहिए का आविष्कार किया आज हम साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक के पहियों पर यही हवा भरे और रबर चढ़े टायर देखते हैं धीरे-धीरे ऐसे पहियों में भी काफी सुधार किया गया समय और दूरी पर विजय पाने की कोशिशें आज भी जारी हैं पहियों का साथ सड़कों ने खूब दिया और अब तो इनका जाल बिछ चुका है रहीये का सफर अभी आप सुन रहे थे उमंग श्रृंखला के अंतर्गत यह कार्यक्रम विषय समन्वय प्रोफेसर राम जन्म शर्मा विषय संयोजन डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख विजय शर्मा निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार सुचित्रा गुप्ता बाबला कोचर शांति एस कालरा और कीमती आनंद बाल कलाकार श्वेताभ गौरव और मधु ध्वनिंकन सतीश लाडे और दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी और दीपा तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन